आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 नमस्कार सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और एक बज चुके हैं एक बजे आप संडे का दिन सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं जहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन इस कार्यक्रम में आते हैं और हम उनसे बातें करते हैं उनके कुछ खास अनुभव हम सुनते हैं अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ गुजरात से डॉक्टर जयंती भाई हैं, जिनसे हम बातें करेंगे तो डॉक्टर जयंती जी का बहुत बहुत स्वागत है अच्छा नमस्कार रमेश भाई डॉक्टर जयंत भाई बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने बचपन की कुछ बातें हमें ताजा कराइए बचपन के दिन भी बहुत याद आते हैं बचपन में से ही हमको पढ़ाई का बड़ा शौक था अच्छा और हमेशा हम ये लक्ष्य रखते थे कि हमारी स्कूल में कॉलेज में पहला नंबर ही आ गए इसीलिए हमेशा पढ़ने का खास अभ्यास रहता था और हमेशा चिंता भी रहती थी कि एक नंबर से पीछे न जाए और पढ़ाई के लक्ष्य के कारण मेरा सभी टीचर से बहुत प्यार रहता था वो तो अभी भी याद करता हूँ तो हमें एक प्रकार की खुशी होती है उनके प्यार के कारण वो जो है कई ऐसे टीचर थे क्लास में वो स्ट्रिक्ट टीचर के माने जाते थे लेकिन मेरे से तो सदा प्यार रहता था चारी चारी चारी। कारण था कि मुझे अभ्यास में बहुत इंटरेस्ट था और स्टडी श्टुणी में स्टूडियस लड़का था इसलिए उनसे जहाँ भी क्योंकि मेरे पिताजी कस्टम ऑफिसियर थे तो कल ट्रांसफर हो जाते थे तो अलग अलग जगह पर भी जहाँ भी जाता था नए टीचर होते थे तो भी हमारा रिपोर्ट एकदम अच्छा हो जाता था मैं समझता हूँ टीचर्स को भी जो स्टूडेंट अच्छा अभ्यास करते हैं वो प्यारे लगते होंगे इसी के कारण हमें हमेशा अब भी याद आते हैं वो टीचर और उनकी प्यार भरी सिखाने की तमन्ना तो एक तो मुझे पढ़ाई में बड़ा शौक था दूसरा हम देखे तो मातपिता के लिए भी मेरी रिस्पेक्ट बहुत रहती थी और ही मुझे मातपिता भी ऐसे ही मिले थे और एक है हमको बाहर की वार्ताएं आदि पढ़ने का भी शौक था उसमें मुझे एक जगमग करके उस समय आता था तो उसमें जो कुछ स्टोरी थी वो बहुत अच्छी लगती थी हमारे से छोटी बहन थी वो भी पसंद करती थी तो बस मुझे याद आता है जब वो पेपर का दिन आता था तो हम लोग दौड़ पड़ते थे दोनों कि कौन पहला पहुंचे और किसके हाथ में वो पहली प्रिंट आ जाए की तो तरफ पढ़ सके कहने का मतलब कि ऐसी चोरी बढ़ने का भी बड़ा शौक था छोटे तो बचपन ये अर्ली बचपन की बात कर रहा हूँ और बाकी जो है मुझे आध्यात्मिक शौक भी था कुछ अंधश्रद्धा भी थी लेकिन हमेशा रहता था जैसे मैं प्रहलाद बनू या श्रवण कुमार बनू इसीलिए कई बार बैठकर तपस्या भी करता था अपनी रीति से मुझे वैसे कोई ज्ञान नहीं था कि भी ये प्रैक्टिस करता था कि कहीं हमें भगवान का दर्शन हो जाए और अंधश्रद्धा भी थी यहाँ तक अंधश्रद्धा थी तो मैं बताऊं कि लोग कहते थे कि गौमुत्र जो है वो पवित्र माना जाता है तो मैं उसको माथे पर लगाता था तो ये जैसे कि एक अंधश्रद्धा भी थी उस समय कहने का मतलब था मेरा जो था भक्ति में भी था, तो थी, भले अंदर थी और पर के साथ हमारे को रमत में भी शोक था बचपन में मुझे एक ऋतु बहुत पसंद आता था आपने सुना होगा पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग ऋतु बोलते थे इसमें सामने एक दूसरों से आ, एक दूसरों से एरिया में जाते थे वो मैं पतला दुबला था उस समय तो बड़ा आसानी से छुट कर आ जाता था इसीलिए मैं उसमें भी नंबर आगे रखता था तो इस प्रकार पकड़ से छुटने की आदत मेरी अच्छी थी क्रिकेट भी कभी कभी खेलते थे बाकी टेबल टेनिस भी खेलता था और दूसरा था स्विमिंग का शौक भी था हाँ वो तो तु, तु, माना कबड्डी बोलते है ना कबड्डी आपने पहले पता नहीं पढ़ा होगा शायद कबड्डी बोलते हैं पढ़ाई में सबसे ज्यादा रुचि थी बाकी बचपन के दिन बड़े अच्छे थे आज भी बचपन को याद करा के आपने हमको फायदा दे दिया क्योंकि वो याद आने से बड़ी खुशी होती है वो गीत भी मुझे बहुत पसंद आता है बचपन के दिन घुाना देना तो आपने आपको शुक्रिया कहूंगा की ये कार्यक्रम रख के हमको सारी हिस्ट्री अपनी याद दिलाई जिसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं समझता हूँ हरेक को अपनी पास्ट अच्छे अच्छे इवेंट है वो याद करना चाहिए तो ये हमारा शॉर्ट में कहे तो बचपन के खेल कूद और पढ़ाई दोनों तो के मुझे याद है मेरा दादा वो तो किसान थे तो वो मुझे वो, वो कंधे पर बिठाते थे वो बात भी मुझे याद आती कंधे पर बैठ बिठा के होटले पर बैठते थे, थे और वो भी खुश होते थे कि हमारा पोता बड़ा अच्छा है ऐसे तो ये थी बचपन के दिनों की, की बात हमारे भाई बहन हमारे चार भाई बहन थे तो उनके साथ भी खेल भी, भी होती थी मेरे से छोटी बहन थी उसके साथ थोड़ा क्योंकि वो समान लगभग होते हैं ना तो छोटी छोटी बातों में कई बार ऐसी बातें भी होती थी वो भी बड़ी डॉक्टर बनी है वो भी डायनेकोलोजिस्ट है लेकिन उस समय की ये बातें सब याद आती है तो बचपन तो बहुत ही सुंदर था माता पिता हमारे तो पिताजी थे वो कस्टम ऑफिसर रहे हुए और इसीलिए जो, तो जाना होता था फिर भी उसमें मुझे तकलीफ नहीं पड़ती थी स्कूल थी लेकिन फिर भी मैं पिकअप कर लेता था एक वक्त एक टाइम तो ऐसा आया था जब हमने एक ही साल में तीन स्कूल बदलनी पड़े तीन गाँव में जाने और वो तीनों जगह पर आ, पुस्तक की सूची थी अलग अलग थी तो अलग अलग पढ़ना पड़ा तो लास्ट जब लास्ट एग्जाम थी ना लास्ट दिन थी तो पिताजी ने कहा कि ये ट्यूशन रखो और तो टीचर को बोला इनको ट्यूशन दो तो, तो, तो बोलते हैं टीचर बोलते हैं कि भाई तो हम जिम्मेवारी नहीं लेते ये पास होंगे या नहीं तो हमको तो पता था कि ऐसी कोई तकलीफ आने वाली नहीं है पिताजी को भी पता था उन्होंने कहा कोई बात नहीं चिंता नहीं करो आप अच्छी तरह पढ़ाओ दस दिन पढ़ा तो उन्होंने देख लिया तो बड़ा है। तो वो लगा, मैंने यू ही कहा आपको आप तो बहुत अच्छे है और आखिर में फर्स्ट नंबर आया पहले तीन मास ही थे लेकिन स्टडी का शौक था इसके कारण ये हुआ था तो इस प्रकार से बचपन में अलग अलग शहरों में भी जाने का चांस मिलता था हमने सौराष्ट्र में काफी शहर वैसे में हम कच्छ हैं, है गांव जो ना जानते होंगे आप नाम भी जिसको तो ना होगा धरती बहुत होनारत हुई थी वही गांव के हम थे तो वहाँ कंडला जो न्यू कंडला पोर्ट है वहाँ भी रहे थे एक टूणा करके गाँव दरिया है दरिया किनारे वो भी देखा फिर गुजरात में भी बहुत शहर देखे तो इस प्रकार से हमारी ट्रांसफरेबल जॉब में हमें मजा आता था ट्रांसपोर्ट क्योंकि छोटा था छोटे थे ना तो पिताजी को फर्स्ट क्लास में जाने का मिलता था हमको घूमने का मिलता था तो हमको मजा आता था पहले माता पिता को तकलीफ होती होगी क्योंकि सामान सब ट्रांसपोर्ट करना ये वो लेकिन बड़ा अच्छे दिन थे वो फिर मेरे माता पिता की बात यदि कहूँ तो पिताजी जो है वैसे किसान के बच्चे थे तो ऑर्डिनरी फार्मर थे लेकिन उनको इतनी धगस थी हमारे गांव में कोई स्कूल कॉलेज भी इतनी ज़्यादा स्कूल लेवल की नहीं थी तो भी इन्होंने बी एस सी किया और कराची और बॉम्बे में जाके पढ़े तो ये इनकी एक विशेषता थी कि वो बेहनती बहुत थे हमारे सारे समाज में वो पहले नंबर एक ही ऐसा थे जिन्होंने इतनी पढ़ाई की थी तो इस प्रकार से पिताजी भी हमको ऐसे मेहनती और स्टडीड मिले थे और उनकी जो भी ऐसी थी आप जानते हो कस्टम ऑफिसर थे तो वहाँ तो क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन वो बहुत ऑनेस्ट थे और ओनेस्टी होने के कारण इनको ऐसे ही डिपार्टमेंट में रखा गया था जैसे कि फ्लाइंग स्कॉड है जहाँ को तो पकड़ना होता है तो कई बार रात को ट्रेवल करते थे हमारी मम्मी के साथ हम अकेले रहते थे एक बार तो हमने देखा था कोई डराने के लिए बंदूक के घर के बाजू में धमाके करते थे ऐसा भी होता था लेकिन पिताजी अपना जो कार्य है उसको टे रहते थे तो ये विशेषता हमको अपने पिताजी में हमने देखी इतना ही नहीं उनको एक बड़ा शौक ये था खुद पढ़े हुए थे ना तो हमको भी अच्छी तरह पढ़ाने का उनका लक्ष्य रहता था तो उन्होंने हम चारों बच्चों को हम दो भाई दो बहन थे उनमें से हम तीन डॉक्टर्स बने मेरे से बड़ी छोटी बहन है जो वो गायनिकोलॉजिस्ट से उसके छोटा भाई है वो रेडियोलॉजिस्ट बना और एक बहन थी वो बहुत ही अच्छी स्टडी करती थी और नंबर हम सबसे वो होशियार थे वो बी हुई और उसके बाद फिर ये ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में शामिल हो गई और बहुत उसमें तरक्की की उसने पुस्तकें वगैरह भी लिखे तो ये हमारा फैमिली में आ, अच्छे सब आगे जाने वाले ही हम भाई बहन रहे और मेरी मदर की बात कहूँ तो मदर बहुत ही आध्यात्मिक थी हर रोज रामायण महाभारत पढ़ती थी गीता भी पढ़ती थी हमको भी पढ़ाती थी मैं छोटा था तभी भी गीता का एक पाठ जरूर करता था आठवीं में के सातवीं में था तब में करता था तो इसके कारण की असर बहुत अच्छी थी जो हम आध्यात्मिक नेचर वाले भी बने और माता जी को हमने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में जो उनको गुस्सा हुआ वो बड़ी शांत और सहनशील थी तो ये भी हमको बड़े आ, अच्छा माता मिले थे हम सीखे भी थे कि हर उज सुबह में उठकर माता पिता को नमस्कार जरूर करना है तो ये भी एक आदत हमको थी तो इस प्रकार से हमारा परिवार में हमारे हमारे में सबसे बड़ा था और मेरे के मेरे बाद एक सिस्टर तीन साल छोटी उसके बाद दूसरी सिस्टर और इसके बाद चौथा ब्रदर था जो मैंने कहा ना आगे की रेडियोलॉजिस्ट थे तो सब ऐसे सब पढ़े लिखे और आगे बढ़ाए थे माता पिता ने तो माता पिता की बड़ी मेहनत थी कि हमको अच्छी तरफ पढ़ा है उनकी अपनी इतनी कहे कि कि बिजनेसमैन नहीं था कि कोई और आवक नहीं थी तो भी अपने पास जो भी था उसमें से उन्होंने ओनेस्टी की जो कमाई थी तो हम लोग अच्छी तरफ पढ़े हम सब होशियार निकले ये भी उनके लिए एक अच्छा ओनेस्टी का भाग्य डॉक्टर जैन जी हमारे साथ है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया अपने माता पिता के बारे में और अपने पूरे परिवार के बारे में बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया और बचपन से ही सभी टीचर्स के ये लाडले रहते थे क्योंकि ये पढ़ाई अच्छा करते थे और हर समय जो है इनको बदलना भी पड़ता था स्कूल पिताजी के ट्रांसफरेबल जॉब के कारण तो आइए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के पहले अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते है एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कते रहो सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीनियर सिटीजन डॉक्टर जयंत बाय हैं जो गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही उन्होंने अपनी बचपन की बातें सुनाई बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन में लेकिन बचपन हमारे बीच में आता है तो बचपन की खुशी अलग होती है और बचपन में सभी लोग खुश रहते हैं और बचपन की यादें जब तक हम जीवित रहते हैं वो हमारे लिए एक मेमोरेबल चीज़ें होती है यादों में समाई जाती हैं और उनको याद करके हम अपने बचपन की खुशियों को फिर से याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर जैन जी से हो रहा है और मैं चाहूंगा डॉक्टर जैन भाई आप अपना उम्र बताइए और अपना फिटनेस के बारे में बताइए इस उम्र में भी आप अपने आप को कैसे फिट एंड फाइन रखते हैं आ, आ, है, अभी सेवेंटी फोर्थ ईयर्स ऑफ एज और अभी आ, कार भी जलाता हूँ रात को भी जलाता हूँ कार और, आ, डिस्पेंसरी में भी जाता हूँ भी और सोशल सर्विसेज हैं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी सेवाएं आती है सेंट का भी सेवाएं होती है वो भी करता रहता हूँ सुबह में तीन बजे उठ सकता हूँ आराम से और सारा दिन सेवा करता हूँ दोपहर तो यद्यपि रेस्ट लेता हूँ शाम को भी डिस्पेंसरी भी अटेंड करता हूँ शाम में कितना समय बैठते हैं डिस्पेंसरी में आ, अभी तो आ, पाँच से सात बजे तक बैठते हैं लेकिन साथ पेशेंट पुराने जो है ना वो तो हमको ही पसंद करते हैं तो आ ही जाते हैं बीच में हमने दोपहर को भी रखा तो भी वो आते थे फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आ, हम तो आते हैं लेकिन आप थोड़ा शाम को को तो इसलिए हमने अभी थोड़ा शाम को चेंज किया है तो हम तो आते रहते हैं और पे, पेशेंट से बड़ा प्यार रहता है हमारा वहाँ जाने से हमें उनकी दुआए बहुत मिलती है वो बड़े प्यार से कई बार तो कितना वेट करना पड़ता है तो भी वो बोलते नहीं है बाहर सिस्टर को बोल देते हैं लेकिन बाद में जैसे आते हैं प्यार से बुलाते हैं तो उसको वो, वो भी उनको से लगता है जी तो क्योंकि डॉक्टर को तो कभी विजिट में भी जाना पड़ता है या कोई ट्रांसपोर्ट में भी, भी बीच में आगे पीछे हो जाते हैं तो ऐसे होता है बाकी सब लोग फिर भी प्यार है तो शान भी डाले घर पे डिस्पेंसरी थी तो यहाँ पाँच किलोमीटर दूर है हमारी डिस्पेंसरी अभी घर पे बंद कर दिया है अच्छा डॉक्टर जयंत भाई एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग अपने युवा साथी जो है आजकल करियर के बारे में काफी सोचते हैं तो आप अपना पढ़ाई के समय कॉलेज के समय में किस तरह के करियर के बारे में सोच रहे थे हमको तो वैसे तो हमारा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग का था लेकिन पिताजी को ये था की मेरे बच्चों को डॉक्टर बन तो इसलिए क्या किया कि मैंने मेरे पिताजी कहीं ट्रेनिंग में गए हुए थे उस समय मैंने तो वो हमारे टेक्नोलॉजी अमरेली गांव है ना वहाँ पर टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है एट से तो टेक्निकल स्कूल में मैं दाखिल हो गया लेकिन पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है तो मुझे बायोलॉजी में इतना रुचि नहीं रहती थी इंजीनियरिंग में या मैथमेटिक्स है ना वो मेरा सब्जेक्ट था उसमें हंड्रेड पार्क भी लाता था, था, था। अच्छा। और फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स करते थे तो इसलिए इंजीनियरिंग का शौक ज़्यादा था लेकिन पिताजी ने कहा डॉक्टर बनना भी बहुत अच्छा है और फिर मैंने सोचा कि हाँ ये भी सोशल तो है वो तो हमने फिर मेडिकल लाइन में अपने आप को ट्रांसफर कर लिया और आज देखता हूँ कि मेडिकल लाइन लेने से लोगों की दुआएं बहुत मिलती है इंजीनियरिंग लाइन टेक्निकल सब्जेक्ट है ना वहाँ तो जिसका काम करेंगे उसकी एक की दुआ मिलती है यहाँ तो इतने सारे पेशेंटों की दुआ मिलती है तो पिताजी ने अच्छा मोर्ड लाया है ये भी मैं उनकी शुक्रिया करता हूँ कि भाई हमको राइट गाइडेंस भी मिला तो इस प्रकार से फिर हम जब कॉलेज हमने किया तो मेडिकल कॉलेज में भी हमें बहुत अच्छा ए, एंट्री हमको बहुत सहज मिल गई थी क्योंकि उस समय भी कंपटीशन था लेकिन उसमें तो सारे बड़ोड़ा यूनिवर्सिटी नॉन यूनिवर्सिटी है रेसिडेंशल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड नॉन यूनिवर्सिटी है एम यूनिवर्सिटी वहाँ की मैंने के बाद उस मैट्रिक था मेट्रिक के पास ही बात तुरंत थी हम टरी साइंस करने के लिए गए थे तो वो पेपरेटी जो है बहुत ही टफ इसलिए था कि कई विद्यार्थी थे और उसमें हमें आगे नंबर लेना पड़ता था मेडिकल में मिलता और जो नहीं मिलता था तो बाद में टेस्ट लेना पड़ता था तो मुझे तो उसी में पहली परीक्षा में ही इतने अच्छे मार्क्स आए कि मैं सीधा डायरेक्ट एडमिशन मेडिकल में मिल गया था और डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही एमबीबीएस पूरा किया और इंटर्नशिप भी पूरी की तो हमें पोस्टिंग मिल गई मेडिकल ऑफिसर के नाम हालांकि मुझे ये चाहना थी जरूर कि मैं सर्जन बनूं मुझे मार्क्स भी ऐसे मिले थे सर्जन बन सकता था लेकिन कुछ हमारा एक नया एम था जीवन को सफल बनाने का इसके कारण हमने फिर अपने को रोक के मेडिकल ऑफिसर के नाते में गया और वहाँ गावड़े की सेवा जो थी वो बड़ी अच्छी थी वहाँ लोग बहुत ही प्यार करते रिस्पेक्ट भी इतना देते हैं तो काइट यंग था साइकिल पर भी दौड़ता था विजिट करने के लिए फिर साइकिल के बाद फिर मोटरसाइकिल भी यूज किया फिर हमको वहाँ कार भी मिली तो कार में भी सीख लिया जल्दी मैंने कार के लिए भी अपनी ही कार से सीख कर सीख लिया लह ले, ले लिया तो शौक था उस समय जवानी होती है सब कुछ कर सकते हैं तो इस प्रकार से अच्छी तरह लेकिन सबसे बड़ी बात ये लगी कि गांवड़े में जब पहली बार गया तो वहां आ, आ, भारी बारशात थी और बीमारियां बहुत एक साथ में आ गई थी और अकेला था मैं उस समय तो शादी नहीं हुई थी तो अकेले होने के कारण खाना भी घर में पकाता था और वहा दवा खाने में भी जाता था और आजू बाजू के गावड़े में भी विजिट करता था उस समय हमारे पास दो पोर्टफोलियोज थे एक तो हम डॉक्टर के नाते पेशेंटों को ट्रीट करते थे और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रहे मेडिकल ऑफिसर गेजेट क्लास को ऑफिस उफिश थी ऑफिस तो इसीलिए ऑफिस के भी स्टाफ को संभाल तो मेडिकल में तो मजा आता था लोगों के ट्रीटमेंट करने में तो बहुत अच्छा रहता था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैलेंस रखना पड़ता था एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती थी तो इस प्रकार तो से दोनों की प्रैक्टिस मिल रही थी और बड़ा अच्छा लगता था इसके बाद में मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया तो उसमें भी शुरुआत में हमने यहाँ बड़ौदा के जब बड़ौदा आया तो बड़ौदा में फिर कोई जॉब नहीं था तो तुरंत ही मैंने इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू में भी पहले इंटरव्यू में आ, मुझे हमारे गीता मंदिर के डॉक्टर थे तो वो योगिनी वासंती देवी हॉस्पिटल शुरुआत की थी तो वहाँ मुझे तुरंत ले लिया उन्होंने तुरंत सिलेक्ट कर लिया और अच्छी तरह हॉस्पिटल में आ, काम करना शुरू किया लेकिन फिर भी हमको थोड़ा फ्रीडम चाहिए था इसीलिए फिर मैंने एक साल के बाद अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की उसमें भी हमें बहुत ही सबको पेशेंट का रिपोर्ट कैसे रखना वो पहले ही सीख लिया था इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करने और इसमें भी अच्छे मीठे अनुभव हुए एक यादगार अनुभव ये रहा कि एक बार बरसात की सीजन थी बहुत पेशेंट का रश था सब लाइन में खड़े थे हमारे पास जो चेयर थी वो फूल हो गई थी और एक बड़ा आदमी कार में आ गए और उसकी बच्ची बीमार थी उसने बीच में घुसकर कहा कि मेरी बच्ची को पहले चेक कर लो मैंने कहा भैया आप फेरो थोड़ी देर के बाद मैं देता हूँ लेकिन उसका थोड़ा एक उठ था तो कहता है ये डॉक्टर कैसे है उसको नहीं लिया ने उसको वो एकदम चिचिड़े हो गए कहते हैं ये डॉक्टर उसकी महसूसता अलग थी लेकिन कहा यहाँ ये डॉक्टर कैसे हैं इनको तो ये बैठने की भी जगह नहीं है बैठने की भी व्यवस्था नहीं है ऐसा कहता है ऐसे है दवाखाने में तो मुझे आना ही नहीं है प्रति करता हूँ अभी कभी नहीं आऊंगा ऐसा बोला तो सही लेकिन अपनी बच्ची को लाइन में खड़ा तो रखा फिर मैंने उसको प्यार से देखा उनकी माताजी को भी अच्छी तरह कहा कि भाई बच्ची को ये दवा तो अच्छी हो जाएगी या और फिर वो तो गए मैंने रात को ही सोचा और हमको ये विद्यालय जो है उसमें ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं के क्रोध नहीं करना है किसी भी हालत में मन से भी नहीं करना है तो मैंने तो अंदर रात में एकदम क्रोध के ऊपर कंट्रोल किया उसके प्रति कोई भी विचार भी नहीं कराए और रात में ही दूसरे दिन सुबह में सारी चार पाँच कुर्सियां लेके रख दी क्योंकि वो भी सुविधा तो देनी थी और फिर देखा जो होगा तो इसका असर ये होगा कि हमने अपने संकल्पों को अच्छा बनाया न तो दूसरे दिन उसने आधी तो देखी किया गई वो आ गए लेकिन आगे पार खड़े जीप में बैठे और उसकी बहू और बच्चे को बेच दिया तो मैंने बच्चे को बच्चे उसकी युगल को कहा कि हमारे दोस्त को कहना वर्मा साहब को कहना कि कुर्सियाँ ले ली है और हमारी याद देना ऐसा किया और पास गवा दिया और वो तो गए फिर अभी आधी प्रतिका उनकी खत्म हो गई मैंने सोचा तीसरे दिन क्या होता है देखें तो तीसरे दिन वो खुद आए आगे कहता है कुछ मैंने पूछा नहीं बोला नहीं कहता है डॉक्टर साहब चोरी हाँ मैंने कल और अच्छी बात नहीं की ऐसा करके उनको क्ल हुआ और फिर अच्छी पच्चीस तो हो गई फिर थोड़े दिन के बाद दस दिन के बाद एक पेशेंट आया वो नया पेशेंट था मैंने कहा भैया आप, आप कैसे आए यहाँ तो कहते हैं है, नाई के पास आ, ओ करा रहा था ना तो बाजू में एक साथ थे तो मैंने पूछा कि डॉक्टर कौन है अच्छा तो उन्होंने मेरे को यहां भेजा तो, तो वही जो ऐसा सोच रहे थे ना आने का वो ही उसी ने ही पेशेंट को भेजा देखो ये जो है ना क्रोध न करने से कितना फायदा हुआ वो हमें मालूम पड़ा डॉक्टर जैन भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपकी बातें सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिल रहा है मोटिवेशन मिल रहा है कि हमारे जीवन में हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है जो आपने अपना एक्सपीरियंस में शेयर किया तो बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और आशा करता हूँ आगे भी बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत डॉक्टर जयंत भाई हमारे साथ है सलामी जिंदगी में आप सुना है रेडमो दाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्क रहो सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगीज कार्यक्रम में और जिस तरह से बातें हो रही है डॉक्टर जयंत भाई से बहुत सारी अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आपके आ, करियर में आपने किसको अपना आदर्श माना था उनके बारे में बताइए और क्यों मानते उन्हें मुझे सबसे अच्छे जवाहरलाल नेहरू गांधी बाबू और वल्लभ भाई पटेल ये बहुत पसंद है वल्लभ भाई पटेल की हिम्मत जो है वो मुझे सराहनीय लगती थी इसलिए उनको याद करने से हमको एक हिम्मत की स्रोत मिलती है अंदर से लहर मिलती है और जवाहरलाल नेहरू जी को देख मैंने उनके लेक्चर भी सुने हैं प्रैक्टिकल में कंडला पोर्ट का जब उद्घाटन था तो मैं तो छोटा बच्चा था लेकिन वहाँ जब आया तो मैंने देखा था वो इतने पावर से तो बोल रहे थे लेकिन प्यार से बोल रहे थे वो प्यार मुझे ठीक है अभी तक याद आता है कि कितना उसको सारी जनता के प्रति प्यार है ये एक ही व्यक्ति सारी जनता को एक साथ में कैसे प्यार कर सकते हैं ये हमने देखा और उसी से हमें प्रेरणा मिली है कि हमें भी एक को नहीं लेकिन सबको प्यार करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा तो उनका लगा और मैं समझता हूँ उनकी ऊंचाई का कारण भी वो उनका सर्व के प्रति प्यार है जबकि वल्लभ भाई पटेल का भी हिम्मत की बात है वो भी याद आती है तो ये भी हमको हमेशा हिम्मत लेती रहती है और इसके लिए हिम्मत लाने के लिए इन बातों को देखने के लिए आपको एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी प्रेरणा मिलती है योग के द्वारा भी ये गुण डेवलप कर सकते हैं कई बार देखने के बाद भी वो लाना है तो योग बहुत मदद करता है ये भी हमने अनुर है अपने ईश्वरीय लाइफ में भी तो इस प्रकार से गांधी बाबू की जो अहिंसा है और दृढ़ मलोवा है वो मुझे बहुत याद आता है वो जो नकी करते थे वो करके ही देते थे और उनकी ब्रह्मचर्य के ऊपर जो खास प्रयोग थे वो हमको हमेशा कहते हैं कि गांधी बापू ने भी इतना जो कृष्णा को स्वतंत्र जग्र गुमा के गला काटना पड़ा जबकि गांधी बापू ने अहिंसा से सबके खराबियों को गला काट दिया तो इसलिए गांधी बाबू की अहिंसा और इनकी दृढ़ता की शक्ति हमें बहुत याद आती है और इसी के आधार पर हमको ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये बातें भी बहुत अच्छी और झटकी है और हमेशा निरल भी रहता हूँ और शक्तिशाली भी रहता हूँ और प्रेम स्वरूप ही रह सकता हूँ तो इस इन लोगों को देख के बड़ी प्रेरणा भी मिलती है ताकत भी मिलती है और आगे बढ़ने में इतनी एज में भी आगे बढ़ सकते हैं ऐसा लगता है दुनिया में तो बूढ़े होते हैं तो कमजोर होते हैं लेकिन यहाँ हम फील करते हैं ऐसे ग्रामों तो तो से भी अभी ताकत मिल रही है मुझे याद आ रहा है वो बातें तो अच्छा लगता है रमेश भाई आपको और मधुबन रेडियो को मुझे नमस्कार करना चाहिए कि मुझे ऐसा कार्यक्रम देकर हमारी अच्छी अच्छी बातें याद दिला के हमको आज बल भर रहा है डॉक्टर जयंत भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको जिन लोगों को आप याद करते हैं उनसे आपको हिम्मत मिलती है खुशी मिलती है और आगे बढ़ने की एक प्रेरणा जीवन में आप इन लोगों से आपको मिला है तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कई बार हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा जीवन हमारा रहता ही है और हम अच्छे संगठन से भी जुड़े रहते हैं लेकिन आ, कोई एक ऐसी बात होती है जिससे हमको पछतावा होता है कोई काम आप कर देते तो अच्छा होता नहीं किया इसकी पछतावा रहती है तो ऐसे आपके जीवन के पड़ाव में इस सत्तर साल के सात दशक से इस जीवन में आ, कोई एक आध बात जो आपको बहुत पछतावा होता है उसके बारे में बताइए अच्छा एक में दो बातें मैं बता रहा हूँ एक बात ऐसी है कि जिसमें मुझे बहुत ही जैसे कहता हताशा वो बताऊँ पहले वो है कि जब मैं एम का लास्ट ईयर कर रहा था जबकि हम सर्जरी भी पढ़ते हैं उस समय मेरे माताजी को ब्रेस्ट में एक गाँट तो वो सोच के ही मेरे को अरे मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ और अभी माता जी को शायद कैंसर होगा नहीं डायग्नोसिस नहीं हुआ था लेकिन कैंसर होगा तो मैं क्या कर सकूंगा डॉक्टर बन गया लेकिन ये तो मेरे सामने ही प्रॉब्लम में कुछ नहीं कर सकूंगा तो उस बात से ना हताशा आ गई तो ना माइंड सबको गया मैं सर्जरी पढ़ ही नहीं सकता था जैसे ही सर्जरी की बुक में लो मेरे को वो सब बातें याद आने लगती थी क्योंकि सर्जरी का सब्जेक्ट था hmm. तो इतना सारा होता था कि मैं पढ़ नहीं सकता यार तब सकता था और अंदर जो होता है ये क्या हुआ hmm. बन रहा और मम्मी को ऐसा हो गया अभी मैं क्या करूंगा तो ये संकल्प ही एकदम कमजोर बना देता था उदास बना देता था कई बात तो ऐसे होता है की ऊपर तो अपने क्वार्टर से नीचे आ, खुद पढ़ो हाँ ये जो प्रैक्टिकल में होता था वो बताता हूँ कि ये मैं कोई ऐसी बनी बनाई बात जो रियल जो था वो कहता हूं लेकिन उस समय वही में एक समय ऐसा भी आया था जो योग शक्ति हमको प्रैक्टिस करने की ताकत मिली थी वो समय वो ही में था लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि वो समय में तो माताजी को फिर बिना कुछ कैंसर पैंसर नहीं था कुछ तकलीफ नहीं निकली थी आफ्टर एग्जामिनेशन लेकिन खाली सोचने से भी ऐसी मानसिक अवस्था हो गई थी वही में आफ्टर योग की प्रैक्टिस के द्वारा जब मेरे माता पिता को मुझे मिलने के लिए आ रहे थे मैं दवाखाना नया शुरू करने वाला था तो उसको देखने के लिए आ रहे थे छब्बीसवीं जनवरी का दिन था और जैसे ही रास्ते में आ रहे थे इनको एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ वो स्कूटर पर कस्टम ऑफिसर थे तो घूमने का था तो स्कूटर पर आ रहे थे और उनके सामने एक जीप आ गई और दोनों को ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो आप समझ सकते हैं हम यंग थे मैं सबसे बड़ा भाई था और साथ में हमारे छोटे तीन चार भाई बहन थे हम और आ, आ, आ, हमारे सामने ये आ, ये इवेंट हुआ तो आप समझ सकते हो कि वही जयंत भाई जो एक छोटी सी बात के लिए परीक्षा नहीं दे सके एग्जाम एमबीबीएस का लास्ट पेपर नहीं दे सके वो ही व्यक्ति बहुत स्वस्थ रह सकता स्वस्थ तो तो यहाँ तक रहा कि हमारे जो रिलेटिव थे ना, जो दूर रहने वाले थे वो कहते थे इस बच्चों को देखकर हमारी क्या हालत होगी? अभी हमारे हमारी हालत वहां जब थे अपने गांव में थे तब भी उनकी हालत खराब हो गई थी जो उसने ही होने के कारण दुखी हो रहे थे वो जब हमारे पास आए और उन्होंने देखा ये तो बड़ी शांति से बैठे है प्रार्थना कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं और एकदम शांति है पिताजी कस्टम ऑफिसर होने के कारण तो ऑफिस सब आए हुए थे और सब ऐसे शांति से बैठे थे शांति का वातावरण जो क्रिएट हुआ था वही जयंत भाई जो कितना दुखी रहता था उस समय और वही जयंत भाई अभी प्रांत देख वो बड़े खुश हुए उनको उन्होंने कहा हमको कि जयंत भाई हम दूर थे तो हम रह नहीं सकते थे लेकिन ये इवेंट के नजदीक आए तो हम शांत हो गए ये वंडरफुल बात होती नहीं तो क्या है इवेंट होता है ना उस जगह पर और ही दुख का माहौल हो सकता था लेकिन ये जो था वो हमको योग की प्रैक्टिस के कारण हम भी शांत रहे और हमारे छोटे भाई बहन भी परेशान रहे ये उपलब्धि भी एक हमको मिली कि परमपिता पिता परमात्मा प्रभु के साथ जो शक्तिशाली है उनके साथ हमारा रियल संपर्क होने से उनकी शक्ति हमको प्रदान होती है ये मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया हो ये प्रैक्टिकल एक्जेक्टली जो हुआ है ना वो ही बताता हूँ तो ये बात भी हुई कि कैसे हम बड़े बड़े इवेंट में भी कैसे हम थक भी गए और कैसे हम पावरफुल भी रहे ये दोनों इवेंट बहुत ही वंडरफुल इवेंट थे जो मैंने आपके सामने इसमें ऐसा हुआ कि हम परिवार में सब डॉक्टर्स हैं तीनों डॉक्टर थे उस समय और हमारी जो छोटी बहन है अनु बहन जिसका नाम है जिसने हमारी संस्था की पुस्तिकाएं भी लिखी है तो वो बीमार हुई और बीमारी में उनको चेस्ट इंफेक्शन था हम तीनों डॉक्टर थे और तीनों डॉक्टर के साथ में डॉक्टर होने के कारण हमारे साथ कई डॉक्टर मददगार भी थे फिर भी हम तो मज बिजी होने के कारण उनकी जितनी संभाल रखनी चाहिए जो हम जानते हैं कि रख सकते थे वो नहीं रख सके और उन्होंने शरीर छोड़ा तो ये जो है ये हमको लगा लगता है कि हम लोगों ने और मैं पर्टिकुलरली अपने को ही कहूँगा कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया जो हमारी प्यारी बहन को इतना एक पेशेंट की ध्यान रखनी चाहिए उसने में अपने बहन की भी ध्यान नहीं रख सका तो ये बड़े पश्चाताप की बात जो आप पूछ रहे हो वो जी। तुम्हारे जीवन में कई बार याद आता है और मुझे इससे यही लेसन मिला कि इम्पोर्टेंट बात को लेट गो नहीं करना चाहिए पहले उसको देना चाहिए अपने कितने भी बिजी है तो आजकल बिजी लाइफ में कई इम्पोर्टेंट बात रह जाती है हम फोन में से अपना आप को निकाल नहीं सकते है पश्चात आपके भागी बनना पड़ता है तो हम तो बने लेकिन और सबको भी यही संदेश देना चाहिए कि इम्पोर्टेंट बात को कोई भी बात घूल कर भी उसको अटेंड करना डॉक्टर जैन भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको जो है आपने अपने जीवन के बहुत ही अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और जो घटना आपने शेयर किया अपने माता पिता का एक्सीडेंट का वो भी एक अनुभव है जो हम सभी को प्रेरणा देता है क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति जो है बिखर जाता है या रोता है चिल्लाता है लेकिन आपने अपना योग शक्ति का प्रयोग करके उस समय अपने आप को भी संभाला और अपने भाई बहनों को भी एक शक्ति प्रदान की जिससे पूरा परिवार को एकजुट में बांध के रखा बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और साथ में आपको पश्चाताप हो रहा है कि आपने अपने जो अनुबहन है उनको अगर थोड़ा सा उस समय इंपॉर्टेंस देते उनकी ट्रीटमेंट करते तो बहुत सारी चीज़ें शायद अच्छी हो जाती ये आपके मन में एक जो है पछतावा राय गया है और इसके द्वारा आप मैसेज दूसरों को देना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये चीज़ें हुई हैं तो आपके घर में जो भी इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ज़्यादा में ज़्यादा सेहत की बात होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए चाहे हमारे माता हो बहन हो भाई हो किसी को भी इस तरह की तकलीफ़ है तो हमें उनको केयर करना चाहिए उनके लिए टाइम देना चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को मिल बांटकर आगे बढ़ के उन चीज़ों को कम कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई अपने अनुभव की और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वो भी अपनापन फील कर रहे होंगे क्योंकि हमारे जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम जीते हैं लेकिन परिवार के साथ इस तरह की घटनाएँ घटती रहती हैं और कहाँ हम लोग अपने आप को किस तरह से एक शक्ति के साथ हम उन सारी चीजों को संभालते हुए आगे बढ़े आपसे सीखने को मिल रहा है तो आइए जाते-जाते अब वक्त हो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वर्तमान समय हम देख रहे हैं पेशेंटो को भी देख रहे हैं समाज में भी लोगों को देख रहे हैं तो दुख की मात्रा बढ़ती चल रही और उसमें सदा की स्थिति में रहे वो ही मुख्य बात है और मैंने एक अनुभव भी किया था वैसे तो चालीस साल पहले अचानक मुझे एक डिवाइन एक एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें मेरी मनोस्थिति जो है न वो एकदम शक्तिशाली और ऊंची बन गई थी तो उस दरम्यान तीन मास तक मैं खुशी में रहता था शांति में रहता था इवेंट कुछ भी बने लेकिन उसका असर हमारे पर नहीं पड़ता था तो वो बात भी मुझे बहुत ही अभी तक याद आ रही है कितना वो मन की ऊंची स्थिति जिसको आजकल तो दुनिया में कहते सुपर कॉन्सियसनेस कहते हैं वो हमें कोई बाहरी स्त्रीय शक्ति से मिल रहा था ये मेरा अपना एक स्पेशल अनुभव था और उससे मुझे ये विश्वास हो गया कि दुनिया में कोई भी परिस्थिति है लेकिन अपनी स्थिति को हम यदि मेंटेन करना सीख जाते हैं तो ऐसी दुनिया जबकि दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं और गिरने वाले हैं ये भी समझ सकते हैं क्योंकि इतने चालीस पचास साल के हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे दुनिया में दुख की बढ़ोती होती जा रही है भले हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है सुख की बढ़ोतरी हो जाती हो जा रही है लेकिन उसका कारण यही है कि हम योग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो ऐसे मौके पर हमें ये पक्का साधन अपनाना चाहिए ऐसा साधन अपनाना चाहिए जीवन में जिससे हम अपने आप को सदा न्यारा बनके दुखों से भी न्यारा बन अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होके किसी भी हालत में अपनी वो स्थिति को हिलने न दे ये यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो अब जो समय आ रहा है उसको हम बहुत सहज से पार कर सकते हैं और ऐसी स्थिति हो सकती है वो भी मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि ऐसी स्थिति हमने पास की है और हमें अभी तो ये नशा हो रहा है की हम तो भले दुनिया पीछे जा रही है लेकिन हम तो अपनी स्थिति को मेंटेन करने की जो आदत पड़ गई है उससे हम आने वाले समय में भी सदा खुश रहेंगे और को भी रखेंगे और आज भी मैं कहता हूँ ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों जो भी सुन रहे हो ये मधुबन की मधुर बातें तो एक बात जरूर बता देता हूँ की आप अपनी स्वयं की आत्मिक स्थिति जो सेल्फ रिकोगनाइजेशन से आती है और वो अपनी बना के रखेंगे तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हिला सके आपको दुख दे सके और यही मैं कहूंगा ऑलवेज बी हैप्पी एंड गे एंड हमेशा मधुबन की मधुर वाणी सुनते रहो और अपने आप को सदा प्रेम की दुनिया में रखते रहो okay. डॉक्टर जैन भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप 73 रनिंग है लेकिन फिर भी यंग एंड एक्टिव आपकी वॉइस और आपकी भावनाएं आपके हिम्मत को देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इस उम्र में भी आप अच्छी तरह से अपना ड्यूटी कर रहे हैं डिस्पेंसरी में भी जा रहे हैं और जो भी सेवाएं आपको मिलती हैं वो करते रहते हैं और बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी बातें आपने आज हमारी सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में शेयर किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स के लिए एक मोटिवेशनल गीत के बारे में बताइए जो गीत आपको प्रेरणा देता हो उसके बारे में बता के एक लाइन उसका गुनगुना दीजिए गीत के तो आते हैं वो वो क्या है बचपन के दिन भुला नो बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना आज हंसे कल रुला न देना ओ बचपन के लम्बे हैं जीवन के आओ चले हम गाते हे गाते हंसते ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है और आपने भी बचपन को याद दिला के हमें और डबल याद रखने का सिखा दिया है, है। तो मधुबन ने बचपन के दिन याद दिला दिया है वाह मधुबन देरियो वाह हमारे प्यारे रमेश भाई ओके डॉक्टर जयंत भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़कर अपना अनुभव शेयर करने के लिए चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सलामी जिंदगी कार्यक्रम में अगले संडे फिर से कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए रेडो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडोम नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो जलाए दीप जलाकर कर बुझान देना आज हंसे कल रुला न देना ओ बचपन के दिन रुलान